माँ की बातें स्वामी ईशानंद कलकत्ता जाने के मार्ग में माँ ने कोयालपाड़ा आश्रम में ठहर कर वहाँ ठाकुर प्रतिष्ठा की अपने हाथ से ठाकुर का तथा अपना फोटो सजाकर उन्होंने विशेष पूजा की और किशोर दादा के द्वारा होम तथा अन्य क्रियाएं करवाई दोपहर में माँ केदार बाबू की माताजी के साथ उनके घर थोड़ा टहलने के लिए गई केदार बाबू के घर से लौटते समय प्र महाराज ने पालकी लाकर बीच रास्ते में ही उन्हें उस पर चढ़ने को कहा माँ थोड़ी अप्रसन्न होकर उस पर चढ़ी आश्रम में पहुँच कर माँ ने उन्हें खूब फटकारते हुए कहा यह मेरा अपना गाँव है कवालपाड़ा मेरा बैठक खाना है ये सब लड़के मेरे अपने जन हैं यहाँ पर आकर मैं थोड़ी बहुत स्वाधीनता के साथ चलती फिरती हूँ कलकत्ते से आकर यहाँ राहत की सांस लेती हूँ वहाँ तो तुम लोग मुझे मानो पिंजरे में बंद करके रखते हो मुझे हमेशा संकुचित होकर रहना पड़ता है यहाँ पर भी यदि तुम ही लोगों के कथनानुसार मुझे पांव रखना होगा तो मैं यह नहीं कर सकूंगी। शरत को लिख दो तब प्र महाराज क्षमा मांगते हुए बोले शरत महाराज ने मुझको बड़ी सावधानी के साथ आपको ले जाने का आदेश दिया था मुझे लगा कि संभवतः मेरी भूल के कारण आप पैदल गई हैं सो माँ आपकी जैसी इच्छा वैसा ही करें प्र महाराज की कथनानुसार यह निश्चित हुआ कि शाम को छह बजे के पूर्व ही हम लोग उनका भोजन तैयार करके उनके साथ दे देंगे परंतु काफी प्रयास करने के बाद भी हम लोग समय पर काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं यह देखकर वे नाराज होने लगे राजेंद्र दादा बोले ठीक है आप अपने समय के अनुसार उन्हें सांस लेकर रवाना होइए हम लोग खाना तैयार करके चाहे जितनी दूर हो सिर पर रख कर पहुँचा देंगे यस माँ के कान में पड़ने पर उन्होंने प्र महाराज से कहा तुम इतनी नाराज़गी क्यों दिखा रहे हो यह तो हमारा गवाई गांव है यहाँ भी क्या कलकत्ता के समान सब कुछ घड़ी के काटे के साथ साथ हो सकता है देखते तो हो ना कि ये लड़के सुबह से ही कितना परिश्रम कर रहे हैं तुम चाहे जो कहो पर यहाँ से बिना खाए जाना नहीं होगा आखिरकार रात के लगभग आठ बजे भोजन आदि करके आठ बैलगाड़ियों में सब लोग विष्णुपुर की ओर रवाना हुए माँ रामेश्वर की तीर्थ यात्रा कर कलकत्ते लौटी है हम तीन लोग उद्बोधन भवन में उनका दर्शन करने के लिए ऊपर गए हमारे प्रणाम करके बैठने पर माँ ने कोयालपाड़ा आश्रम तथा जयराम बाटी के सभी का कुशल संवाद पूछा और तदुपरांत वे केदार बाबू से बोलीं तुम आओगे यह सुनकर मैंने तुम लोगों के आश्रम के लिए रामेश्वर के दो फोटो रखे हैं जाते समय ले लेना वहां पूजा करना केदार बाबू ने कहा आप ही तो ठाकुर को वहां बैठा आई हैं और उन्हीं को आपने समस्त देवी देवताओं के रूप में पूजा करने को कहा है फिर ये सब चित्र दे रही हैं कितने भगवानों की पूजा करेंगे हम अन्य देवताओं की पूजा नहीं कर सकेंगे इस पर माँ बोली ठीक है तो फिर उन्हें अच्छी तरह मढ़वा कर ठाकुर घर में टांग लेना केदार बाबू ने पूछा आपने रामेश्वर आदि कैसा देखा माँ ने कहा बेटा जैसा उन्हें रख आई थी ठीक वैसे ही है गोलाब माँ उधर से होकर बरामदे की ओर जा रही थी माँ की वह बात सुनकर वे कह उठी क्या कहा माँ माता जी थोड़ी विस्मित होकर बोली भला और क्या कहूँगी यही बता रही थी कि जैसा तुम लोगों से सुना था ठीक वैसा ही देखकर बड़ा आनंद हुआ था तब गोलाप मां ने कहा नहीं मां, मैंने सब सुन लिया है अब बात को घुमाने से क्या होगा क्यों ठीक है ना केदार यही कहते हुए वे वहीं से चली गई और गोलाब मां यदि आदि को सब बतलाने लगी मां कहने लगी आह शशि स्वामी रामकृष्णानंद ने मुझे सोने के एक सौ आठ देकर रामेश्वर की पूजा कराई मेरे वहाँ आने की बात सुनकर रामनाथ के राजा ने अपने दीवान को मंदिर का रत्नागार खोलकर मुझे दिखाने का आदेश दिया और कहा कि यदि मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाए तो तत्काल ही वह मुझे उपहार स्वरूप दे दी जाए मैं भला क्या कहती कुछ निश्चित न कर पाने के कारण बोली मुझे और क्या चाहिए हम लोगों की जो भी आवश्यकता है शशि उसकी व्यवस्था कर ही रहा है फिर कहीं वे लोग दुखी ना हो यह सोचकर मैं बोली ठीक है राधु को यदि किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो वह ले लेगी और मैंने राधु से कहा देख तुझे यदि किसी चीज़ की जरूरत हो तो ले सकती है उसके बाद जब हीरे जवाहरात की चीज दिखाई जाने लगी तब तो बस मेरी छाती धुक धुक करने लगी आकुल होकर मैं ठाकुर से प्रार्थना करने लगी ठाकुर देखना राजू के मन में कोई इच्छा न जगे राधू ने कहा यह भला मैं क्या लूंगी? यह सब मुझे नहीं चाहिए मेरे लिखने की पेंसिल खो गई है मेरे लिए एक पेंसिल खरीद दो यह सुनकर मैंने चैन की सांस ली और बाहर सड़क पर आकर एक दुकान से उसके लिए दो पैसे की एक पेंसिल खरीदवा दी इन सब बातों के पश्चात माँ ठाकुर को भोग देने को उठ गई हम लोग भी नीचे उतर आए